आध्यात्म रामायण कांड सप्तम सर्ग एक तदगृदचनम वानभीत मानसा अब मैं इन सबको नित्य प्रति क्रमश एक एक करके खाऊंगा गृद्ध के ये वचन सुनकर वे समस्त वानर भयभीत होकर कहने लगे भक्षिष्य न सर्वान्न असौ गृद्धो न संशय रामकार्यनास्म कृत किंचेदरीश्वरा सुग्रीव सात्मनामपि विथाले नदम प्राप्ता गामो यम अहो निसंदेह अब यृद्ध सबको खा जाएगा हे बानिश्वरगण हमसे न तो भगवान राम की ही कुछ काम सदा और न राजा सुग्रीव का या अपना ही कुछ हित हुआ अब हम व्यर्थ इसके हाथ से मरकर यमलोक को जाएंगे अहो जटाजुर्धर्मात्मा रामस्थे मृत सुधीर मोक्षम प्राप दुरावापम योग नाम अभ्य रिनिंदम अहो धर्मात्मा जटायु धन्य है जिस बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए देखो उस शत्रुदमन ने वह मोक्ष पद प्राप्त कर लिया जो योगियों को भी दुर्लभ है संपत्तेस्तो तदाक्यम सत्वा नाशित के वा भ्रा तो कर्णपेयोसनिभ जटातना परस्परम उचताों कहे वानरों के कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर संपाति बोला हे कपि श्रेष्ठगण आप लोग कौन हैं जो आप में से मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाला मेरे भाई जटायु का नाम ले रहा है आप मुझसे किसी प्रकार का भय न करके अपना वृत्तांत कहिए तमुवाचांगद श्रीमाथित्रृद्धसन्निध रामो दात्री श्रीमान लक्ष्मण न समन्वित सीतया भार्य साध विचार महावे तीता हिता साधवी रावणे न ना धुरात्म नाम तब श्रीमान अंगद जी उठकर उस गृद्ध के पास गए और बोले दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और प्राणप्रिया सीता के सहित घोर दंडकारण्य में विचर रहे थे वहाँ उनकी साथ भी भार्या सीता को दुरात्मा हरण कर ले गया मृगया निर्गत रावे लक्ष्मणे चिताबलाम रामी क्रोशंती श्रुवा गृद प्रतापवान्डायुर्नाम पक्षिंद्रो युद्धम सुदारुणम रावणे न हतो वीरो राघवा महाबल जिस समय राम और लक्ष्मण मृगया के लिए गए हुए थे उसी समय वह बलात्कार से उन्हें ले चला उस समय वे हाराम हाराम कहकर रोने लगीं उनका शब्द सुनकर महाप्रतापी पृथ्वीराज गृद्धवर जटायु ने थे रघुनाथ जी के लिए रावण से घोर युद्ध किया किंतु अंत में वे महाबलवान वीरवर रावण के हाथ से मारे गए रामेण दग्धो राम से सायुजम अगमत्षणाद राम सक्षम सख्यम कृपा साक्षिक फिर स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और उन्होंने तत्काल भगवान राम में लीन होकर सायुज मोक्ष प्राप्त किया तदनंतर श्री रघुनाथ जी सुग्रीव के पास आए और अग्नि को साक्षी बनाकर उनसे मित्रता की सुग्रीव चोदितो हत्वा बाल सुधरा राज्यम दधो वनराम सुग्रीवाय महाबल फिर सुग्रीव के कहने से महाबली राम जी ने अति दुर्जय बाली को मारा और वानरों का राज्य सुग्रीव को दिया सुग्रीव प्रेशया माँ सह सीता परिमार्गणे गणे अस्मा वानर वृंदावयी महासत्वान्न महाबल महाबली सुग्रीव ने हमारे जैसे अनेकों महापराक्रमी वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा है मासाधर्वांग नोचे प्राण प्राणा इत्या भ्रम और यह कह दिया कि सब लोग एक मास के भीतर ही लौट आना नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा उनकी आज्ञा से इस वन में घूमते हुए हम एक गुहा में चले गए गांस हो नी मीतावण मर तुम प्रायोपविष्टा रे लवण वारिदे वहाँ हमारा मास समाप्त हो गया किंतु अभी तक हमें न तो सीता का पता चला है और न रावण का अतः अब हम प्रायोपवेशन करके मरने के लिए इस खारिस समुद्र के तट पर बैठे हैं यदि जाना सििशीता कथय न शुभा अंगदस्य वच श्रुवा संपातिर्षमाच मियो भ्रात्र जटा प्लबगेश बहुवर्ष सहस्रांत भ्रातृवार्ता श्रुतामया हे पक्षिण यदि तुम्हें शुभ सीता का कुछ पता हो तो बतलाओ अंगद के ये वचन सुनकर संपाति चित्त में प्रसन्न होकर बोला एक कपीश्वरो जटायु मेरा परम प्रिय भाई था आज कई सहस्त्र वर्षों के अनंतर मैंने भाई का समाचार सुना वाक्सहाय करें हम भवता भ्रातु सलीय नयध माम जलांतिकम हे बांड मैं बातों से अवश्य आप लोगों की कुछ सहायता करूंगा पहले भाई को जलांजलि देने के लिए मुझे जल के पास ले चलो पश्चात् सर्व शुभम वक्षे भगवता कार्य तथे तेस्ते तीरम समुद्र से फिर आप लोगों की कार्य सिद्धि के लिए जो ठीक होगा वह सब बतलाऊंगा तब बहुत अच्छा कर कर वे संपाती को समुद्र तट पर ले गए सो पित सलि स्ना भ्रतुर्धत् जलांजलि पुन स्वस्व परिम प्रम वहां पहुंचकर उसने जल में स्नान कर भाई को जलांजलि दी तदनंतर वानरगण उसे उसके स्थान पर ले गए वहां बैठकर कर अपने वचन से बानरों को आनंदित करता हुआ बोला लंका नाम नगर नगरियास्ते त्रिकूट गिरमूर्धनी वने सीता राक्षसी भी सुरक्षिता त्रिकूट पर्वत पर लंका नाम की एक नगरी है वहाँ श्री सीता जी अशोक वन में राक्षसियों की देखरेख में रहती है समुद्र मध्य सा लंका सतयोजन दूरत देश्य ते बंदेह सीता च परिदृश्यते वलंकापुरी लंकापुरी यहाँ से सौ योजन की दूरी पर समुद्र के बीच में है इसमें संदेह नहीं मुझे तो वह और सीता जी यहीं से दिख रही है गृद्धा द्वार दूरदृष्टिर्मे ना संसम सतयोजन विस्तीर्ण समुद्रम यस्तु व्यस्तुंघित सान की दृष्टि पुनराजा सती ध्रुवम अहमे रावणं रावणम आप लोग इसमें संदेह न करें वृद्ध होने के कारण मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है आप में से जो कोई सौयोजन समुद्र को लांग सकता हो वही निश्चय जानकी जी को देखकर आ सकता है मेरे भाई को मारने वाले इस दुरात्मा रावण को मारने में तो मैं अकेला ही समर्थ हूँ परंतु करूं क्या मेरे पंख नहीं हैं पथिम है रावणम राक्षसाधि आप लोग किसी न किसी तरह से समुद्र लांगने का प्रयत्न कीजिए फिर राक्षस राज रावण को तो श्री रघुनाथ जी स्वयं मार डालेंगे उलंघ्य सिंधुम सतयोजनायत लंका प्रधि पुनः स्तरुम समर्थ कतमो विचार्यता आप लोग अब यह विचार करें कि आप में से ऐसा शक्तिशाली कौन है जो स्वयोजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर कर लंका में जाए और श्री जानकी से मिलकर तथा उनके साथ संभाषण कर फिर समुद्र पार करके लौट आवेती श्रीमद्दाध्यात्म रायणी उमा महेश्वर संवादे किस्किे सप्तम सर्ग